चैतन्य जीव तुम चृषा जेय जीव मृषा नहीं है जीवत्व मृषा है अर्थात जैसे कहते हैं कि ये घट मिथ्या नहीं है ये घटकत्व तो मिथ्या है तो इसका कहने का तात्पर्य है कि घट जिसको हम कहते हैं अगर इसे घटक तो तो तो निकाल देंगे ये घटतत्व तो हम कब दिखता है कहते हैं कब को ग्रीवादी ऐसा कुछ आकार दिखने से उसको घट कह हैं अगर हम उसको घटतत्व तो निकाल देते हैं अर्थात हम ये आकार तो निकालिए अगर निकाल लिए तो घट अभी किस रूप से रहेगा मिट्टी रूप से रहेगा तो मिट्टी रूप में घट सत्य है नहीं है है तो ये घटतत्व तो अधिक आ जाने से कह देते मिथ्या हो गया इसलिए कहते हैं घटत्व तो ही मिथ्या घट का जो वास्तविक स्वरूप मिट्टी है वो मिथ्या नहीं है इसी प्रकार की हमारा जो वास्तव स्वरूप है वो है ब्रह्म किन्तु हम उसमें एक जीवत्व तो डालनी तो जीवत्व तो डाल करके अन्य रूप से इसको देख रहे हैं हम परिचित न है हम ये है हमारे ये वासना है इच्छा है इस प्रकार तो की देख रहे हैं इसलिए कहा गया कि तो ये जो जीवत्व है यही मिथ्या हो गया अच्छा रवि जी श्लोक याद किए हैं क्या बोलिए जी इत्यात्म देह भेद भेदेन देहात्म निवार देह भेदस्य युक्तो न जयम इधानसत्व जयम युक्त नीव सर्वग्रहो यहां ये जीवत्व अर्थात तो जब भी हमें परिच्छेद भाव आता है कहते यही यही परिच्छेद को देख करके जीवत्व मान लेता है जैसे कम्बु आकार को देख करके घट कह दिया अगर वो कम्ब आकार नहीं दिखेगा तब तो उस पर घट नहीं कर पाएगा मिट्टी ही कहेगा इसी प्रकार के जीवत्व दिखा ये जीवत्व तो क्या चीज है कहते हैं ये परिचन्न भाव परिच्छाव कुछ इच्छा कुछ ये इसी प्रकार के कुछ पदार्थ देखा उसको घटो क्यों कह दिया क्यूँकी घटोत्व तो दिखा कहते घटोत्व तो जो दिखा तो घटोत्व तो क्यों इसमें क्यों नहीं घटोत्व दिख गया उसमें क्यूँ घटोत्व दिखा कहते हैं हाँ ये जो घटतत्व तो आप कह रहे हैं घटत्व तो एक नया है कि जैसा कहते हैं जाति मान लीजिए ऐसा उपाधि तो ये घटत तो का व्यंजक होता है आकृति जो खम्भु ग्रीवादी में आकार हुआ ये व्यंजन कर दिया बता दिया कि ये घटक मतलब इसमें घटत है तो घटक तो दिखने से इसको घटके क्या नहीं है कि मतलब घटक होने से हमको घटत्व तो दिखा ऐसा नहीं है घटत्व का ज्ञान होने से इसको घटक प्रश्न और क्या था ये के के तो घट के करके मिट्टी से करते करते अलग हैं घटतो जिसका शास्त्र संस्कार नहीं है वो कहेगा मिट्टी से से से अलग है। कहने कहने भाव से अच्छा होगा। जाति ये लोग पढ़े ना तभी तो, तो थोड़ा घट घट मिट्टी से भिन्न है ऐसा अर्थात शास्त्र संस्कार नहीं होने से कह देगा जो लोग का वेदांत संस्कार हो रहे हैं वो कहेगा ना घट वास्तविक मिट्टी से भिन्न नहीं है भिन्न केवल इतने अंश में ही है नाम रूप अंश में ही भिन्न है तो जिसको जो नाम रूप छोड़ करके देखना अभ्यास करेगा तो कहेगा उसको फिर भेद कहाँ रहेगा भेद में महत्व तो नहीं रहेगा पूर्वो पूर्वश्लोक में एव एव दृष्टांतं दृष्टांतं सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य में दृष्टांत किसको दिया था चतुर्थ पद में रजो सर्पग्रहो यथा तो यह दृष्टांत का विवृणवन विवरण करता हुआ विवरण वन इसमें क्या प्रत्यय हुआ है धातु इसमें धातु क्या है द्रिंग। हाँ, द्रिंग आगे विवरण वन शब्द का अर्थ विवरण करता हुआ जहाँ करता हुआ अर्थात ये असमापि क्रिया अभी पूरा नहीं हुआ जैसे कहते हैं गच्छन हसती गच्छन ये गमन क्रिया पूरा हो गया नहीं, नहीं हुआ इसी प्रकार विवरण वन विवरण करता हुआ इसको असमापि क्रिया कहते हैं और यही कह देगा विवृत्वा अर्थात कह करके अर्थात पूर्व क्रिया पूरा हो गया नहीं हो गया नहीं। और विवृणवन कह देगा तो पूर्व क्रिया पूरा नहीं, नहीं हुआ इसको कहते हैं असमापिका क्रिया क्रिया समापन नहीं हो गया वो चलता है सत्र प्रत्यय हुआ से शत्रु प्रत्यय हो गया तो अभी विवृणवन ब्र, ये नकार आ गया हुआ स्वादि विष्णु तो वृणु हो गया आगे सत्री आ गया करके होकरणची नहीं हुआ होने से गुण होना चाहिए सर्वधातुकार जैसे निषेध हो गया निषेध हो जाने से उणु के आगे अभी सत्री का अत है होने से क्या सूत्र लगना चाहिए उसको बात करेगा क्यों जाएगा इको इंग कर रहा था उसको क्यों बात कर लेगा अच्छी अच्छी बात करेगा अच्छी अचिस्म उसको बात करेगा ठीक हुए विवरण करता हुआ सर्वस्या प्रपंचस्य ब्रह्मरूपताम अह सर्व प्रपंच ब्रह्म रूप ही है तो सर्वस्व ब्रह्म रूपताम हटाने से सर्वं ब्रह्म रूप सब कुछ ब्रह्म रूप ही है तो ये आह आहो फिर द्वितीय क्रियाल है इसलिए कहते गच्छन हसती इसी प्रकार के विवरण आह विवरण करता हुआ कहते है आह में धातु क्या है क्या सूत्र लग गया पंचानम आदितो आहु रज्जो ज्ञा क्षण नज्जुर्सर्णीजु वच्चि साक्षा भारी साक्षा विश्वाश्व र्वला क्षण नज्जुरी सर्णी भारी सा रज्जुज्ञा क्षणन रज्जुर्पिणी भाति तवला चिथ साक्षाण भारतीय रजो ज्ञान जिस जिसमें में रज्जो में, में सर्प का भान होता है कैसे एकदम झटका से, एक से होगा तो स्मरण कैसे हो जाता है कहते हैं रजो ज्ञान क्षणे ने एवं रजो ज्ञान समाज कैसे है रजोर अज्ञान और अज्ञान तस्मात रजु ज्ञान क्षण तो रज्जु का अज्ञान होने से क्षण मतलब रजुर ही सर्पिणी अभी सर्पिणी सांप बन गया कौन कहते हैं रज्जु रज्जू ही सर्प बन गया रजुर ही सर्पिणी भाती रज्जु सर्प रूपेण भान हो गया तो अभी जो कहता है कि अयम सर्प ये अयम अंश किसका है सर्प का ना रजू का रज्जु का तो जो सामान्य अंश होता है वो अधिष्ठान का होता है और जो विशेष अंश हो गया दिख रहा है कहते हैं वो अभी अध्यक्ष का सर्प दिखता है और और एक बात है कि यहाँ ये जो अभी इदम रज्जु का है किंतु सर्प के साथ मिलकर के दिख रहा है इसलिए जो अभी इदम दिख रहा है वो रज्जु का शुद्ध इदम नहीं है क्यूँकि अभी इसके साथ मिला हुआ है कहते ना सज्जन अगर दुर्जन के साथ मिलकर के अभी चल रहा है तो कहा जाएगा ये तो थोड़ा सा रंग में आया है नहीं तो क्यों मिल रहा है इसी प्रकार की जो इदम अभी सर्प के साथ संश्रिष्ट हो गया मिल गया मिलकर के फान हो रहा है वो इदम शुद्ध इदम नहीं है उसको कहा जाता है संश्रिष्ट इदम मिला हुआ इदम किंतु वास्तव में हुआ संश्रिष्ट एकदम वास्तव में है क्या अर्थात तो रज्जू का जो इदम अंश वो सर्प के साथ वास्तव में मिल पाएगा क्या नहीं मिलेगा क्योंकि रज्जु कौन सा सत्ता वाला है और सर्प तो इसलिए रज्जू का कुछ भी चीज सर्प के साथ वास्तव संबद्ध नहीं हो पाएगा किंतु तो भान हो रहा है इसलिए कहते हैं कि रज्जु का इदम अंश सर्प के साथ संश्रिष्ट होकर के जो भान हो रहा है ये व्यावहारिक इदम नहीं है क्योंकि व्यावहारिकों में कोई संसर्ग तो है नहीं रज्जु का इदम और सर्प के बाद किंतु दिख रहा है दिख रहा है कहते जो है नहीं और वो दिख रहा है इसको प्रातिभाषी को कहा जाएगा इसलिए रज्जु का सर्प इधम अंश का भी सर्प के साथ जो संसर्ग हो करके दिख रहा है वो भी प्रातिभाषी को है वो अध्यस्त है कल्पित है क्यों नियम है कि भ्रम का समय में वास्तव चीज का एक भी भार नहीं होगा अगर वास्तव चीज का कुछ भी भान आएगा फिर उसको ब्रह्म कैसे कहेंगे आपको कहना चाहिए मेरे को जो अयम सर्व ज्ञान हो रहा है उसमें आधा सत्य आधा मिथ्या ऐसा कहना चाहिए किन्तु कहता है आज मैंने नहीं तो पूरा मिथ्या ही था अर्थात तो जो भान होगा वो संपूर्ण रूप से प्रातिभाषी को होना पड़ेगा क्योंकि अगर वास्तव पदार्थ का कुछ भी भान आएगा वो फिर भ्रमण नहीं होगा उसको तो वास्तविक ज्ञान मानना पड़ेगा ये सु, रजू और सर्प सर्प के बीच में स्वरूप संबंध माने रज्जु अभी वहाँ सर्प है क्या नहीं।, नहीं है तो सर्प अभी सर्प का अध्यास करते हैं सर्प का संसर्ग रजू के साथ है क्या नहीं, नहीं है तो सर्प का स्वरूप हम अध्यास करते हैं, सर्प वहाँ विद्यमान है क्या सर्प का स्वरूप अर्थात सर्प का स्वरूप जो सर्प है तो सर्प का स्वरूप वहाँ विद्यमान है नहीं। का सर्प का स्वरूप सर्प वही सर्प का स्वरूप कहते हैं, सर्प का स्वरूप वहाँ विद्यमान है क्या नहीं है किंतु हमको दिख रहा है तो जो नहीं है किन्तु दिख रहा है उसको अध्यास कहते है अन्यस्मिन् अन्यस्य आरोपणम्। तभी वो नहीं है कि तु दिख रहा है अन्यस्मिन् अन्य अन्यस्य अन्यका से आरोपण आरोप कर देना इसको अध्यास कहेंगे अभी रज्जु का स्वरूप वहां विद्यमान नहीं है रज्जु का स्वरूप होता है सर्प का सर्प का स्वरूप विद्यमान नहीं है सर्प का स्वरूप होता जो सर्प जिसको हम कहते हैं तो इसलिए सर्प को हम आरोप करते हैं अर्थात सर्प का स्वरूप भी आरोप कर देते हैं। इसको कहा जाता है स्वरूप अध्यास क्योंकि सर्प वहा तो नहीं है तो स्वरूप अध्यास स्वरूप अध्यास स्वरूप अध्यास सर्प का स्वरूप अध्यास हुआ और सर्प का संसर्ग है क्या रजू के साथ सर्प का नहीं है तो सर्प का संसर्ग का भी अध्यास कर दिया अभी सर्प का स्वरूप अध्यास हुआ ना संसर्ग अध्यास हुआ दोनों दोनों हो स्वरूप का भी अध्यास हुआ संसर्ग का भी अध्यास हुआ और जो अभी वहा इदम दिख रहा है अयम सर्प कह रहा है ये जो इदम है वो इदम वहाँ रजु का वास्तव विद्यमान है नहीं है, है? तो इसलिए इदम का स्वरूप तो कर रहा है क्या और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए जिस समय में भ्रम हो रहा है दो शब्द कह रहा अयम और सर्प अभी पहले हम सर्प का विचार कर दिया सर्प स्वरूप अध्यास हुआ और सर्प सर्प स्वरूप अध्यास हुआ और तो सर्प का संसर्ग भी अध्यस्त हुआ तो सर्प का स्वरूप अध्यास हुआ संसर्ग अध्यास हुआ दोनों प्रकार के अध्यास हुआ और जो अयम दिख रहा है अयम सर्प के साथ जो अयम दिख रहा है वो अयम रज्जु का इदम है तो वो इदम वहाँ वास्तव में विद्यमान है नहीं है है? इसलिए वो जो ईदम का स्वरूप का भी अध्यास करना पड़ेगा क्या वो तो विद्यमान है इसलिए ईदम का स्वरूप अध्यास नहीं होगा किंतु इदम का, का संबंध सर्प के साथ हो गया क्या है वास्तव में नहीं हुआ है तो किंतु हमको संबंध अभी दिख रहा है इसलिए ईदम का संसर्ग हमको अभी दिख रहा है किन्तु वो है नहीं इसलिए ईदम का संसर्ग का अध्यास आना पड़ता है किंतु कि स्वरूप अध्यास नहीं क्योंकि क्यूंकि तो विद्यमान है सर्प का स्वरूप अध्यास हुआ और संसर्ग हुआ। रज्जु का स्वरूप का स्वरूप हुआ स्वरूप विद्यमान है इसलिए इदम का स्वरूप अध्यास नहीं हुआ कि संसर्ग अध्यास हुआ ये अध्यास का जाग में विचार किया जाता है रज्जु तो होता है तो हाँ हाँ, तो दिया। आगी। आगी। रजु ज्ञान ये अभी रज्जु का अज्ञान होने से सर्प एक ही क्षण में दिखे गया रज्जु का अज्ञान होने पर ये रजु का अज्ञान क्या कर दिया सर्प पहले रजू का अज्ञान क्या किया रजू कर दिया अज्ञान का प्रथम कार्य होगा आवरण करेगा ये कर दिया करने के बाद आगे विक्षेप करेगा विक्षेपो यहाँ रजु रज्ञान क्या विक्षेप लाया सर्प को लाया अभी ये जो सर्प है जिसको सर्प दिख रहा है वो अयम सर्प कह करके दूर में दिखा रहा है अर्थात तो वो उसको लगता है कि वहां एक सर्प है तो वो जो सर्प रूपों को अर्थों को देख रहा है और यहाँ उसको सर्प ज्ञान भी हो रहा है ये यह ज्ञान यहाँ हो रहा है और तो वहाँ देख रहा है अर्थ को तो कहाँ देख रहा है बुद्धि में मतलब अर्थ तो भी का कहाँ है यहाँ मतलब रज्जु के ऊपर उसको दिख रहा है मतलब रज्जु ही दिख रहा है तो अर्थ भी दिख रहा है और यहाँ ज्ञान भी हो रहा है किन्स्तविक वहां सर्प रूपों का अर्थ तो है क्या नहीं है और यहाँ भी उसका सर्प का रज्जु ज्ञान होना चाहिए किन्हीं होकर के सर्प ज्ञान हो जा रहा है वहाँ रज्जु होनी चाहिए किन्तु सर्प हो गया यहाँ रज्जु ज्ञान होना चाहिए सर्प ज्ञान हो गया ये दोनों ही अध्यास मानना पड़ेगा क्योंकि जो नहीं है अनुभव होता है उसको अध्यास कहा जाएगा ये दोनों ही अज्ञान का कार्य है अज्ञान ने ये दो विक्षेप करवा दिया वहां रज्जु नहीं ए, सर्प नहीं होने पर भी सर्प दिखता है इसको कहेंगे अर्थ का अध्यास हो गया अभी सर्प ज्ञान सर्प ज्ञान का विषय क्या है सर्प उसी को अर्थ कहा जाता है अर्थ वहाँ सर्प वास्तविक है क्या नहीं है तो उसको कहा जाएगा कि सर्प का अध्यास कर दिया तो ये हो गया अर्थ का अध्यास अर्थाध्यास और यहाँ उसको होना नहीं चाहिए था सर्प ज्ञान किंतु अभी हो रहा है सर्व ज्ञान तो ये भी कहा जाएगा सर्व ज्ञान का अध्यास कर दिया ये हो गया ज्ञानाध्यास तो अर्थाध्यास ये ज्ञानाध्यास और एक स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास इस प्रकार की आता है और एक अध्यास कहा जाता है धर्मी अध्यास और धर्मो अध्यास जैसे एक लोहपिंड हो गया जो कि गोलाकार है और अग्नि हो गया जो कि दाह है अभी धर्मी दो अलग, अलग अलग हो गए और धर्म दो अलग अलग हो गए धर्मी कौन कौन हो गए बनी और अय अलग लोह गोलो और धर्मो बनी का क्या हो गया दाह और ये लोहो का को गोलाकार अभी क्या हुआ ये धर्मी दोनों पहले मिल गए अर्थात अग्नि अभी ये गोलोक में आ गया तो धर्मी में अध्यास हो गया अर्थात बालक को लोहो को दिखा करके कह रहे थे ये बन ही है वास्तविक तो सामने कहते है कि ये लोहा का गोला है उसको किंतु बनी कह देता है तो कहने से कहते धर्मी का अध्यास कर दिया करते नि से वो जो बन्नी रूपों को धर्मी में दाहको रूपों को धर्म था अभी वो भी लोहो में आ गया तो धर्मी का अध्यास होने से धर्म का भी अध्यास मान लिया अथवा इतना लाल दिखता है उसको कहता है नहीं ना ये अग्नि है किंतु तो ये कहते अग्नि गोल है वास्तविक गोला ये गोलाकार होता ये अग्नि का है ना लोहो का है लोह का है अभी वो अग्नि में दिख गया तो इसको कहते हैं और कहते तो का अध्यास होने से ये ए धर्मी का अध्यास होने से धर्म का अध्यास हो जाता है ये तृतीय अध्यास मतलब जोड़ा जोड़ा कहते हैं ना प्रथम हो गया स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास आगे अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास और यहाँ धर्मी अध्यास धर्माध्यास ये दो मतलब तीन प्रकार की अलग अलग मानते जैसे ये दृष्टांत दे दिया यदवत रज्जु अज्ञात क्षण न एव रज्जु सर्पिणी बन गए अर्थात प्रथमे आवरण हुआ आगे विक्षेपक हो गया आ, इसी प्रकार तदवत उसी प्रकार अर्थात शुद्ध शुद्ध चैतन्य विश्वाकरेण साक्षात भाति शुद्ध तो चैतन्य विश्वाकरेण भा थी यहाँ तो जिस समय में रज्जु सर्प रूपेण भा उस समय में रज्जु में वास्तविक कोई विकार कोई परिणाम हुआ क्या नहीं हुआ इस प्रकार की अपना स्वरूप जैसा है ऐसा रहते हुए अन्य रूपेन भान होना उसको कहा जाएगा विवर्त हुआ परिणाम नहीं हुआ और दुग्ध दधि हो गया ये परिणाम हो गया तो परिणाम और विवर्तन ये दोनों अलग है विवर्तवा विवर्तन विवर्तन जहाँ हुआ उसका विवर्तवा यहाँ एक श्लोक लिख लीजिये यशता को यत्वी दो तस्ता योके सर बहुत दो तकार को को को दोस्सोकार खंडाकार हो गया अर्थात भाव परिणाम उदीरिता उदी उदी तुरूंत। तुरूंत। न्यथा पतात्तिको उदी में अतात्विकविकोन रिते निकाल रीत ही शब्द के आगे निष्ठा हो गया परिणाम उदी रीत आगे उत्तर आग अतात्विको पहले हो गया यश तात्विक अभी कहते हैं अतात्विको अन्यथा भावो खंडाकार हो जाएगा अतात्विको खंडाकार अन्यथा भावो सी यत्विका भाव परिणाम उदीरित जो तात्विक अन्यथा भाव होगा उसको परिणाम कहा जाएगा तत्व को अन्यथा तत्व तो बदल गया अर्थात तो वो उस रूपेण रहा नहीं दुग्ध जब गधी हो गया तब और उसका दुग्धत्व तो रहा नहीं रहा इसको कहते हैं तत्व तो से अलग हो गया और अत्विक अन्यथा भाव जहाँ तत्व तो बदला नहीं किंतु अन्यथा भाव अन्यथा भाव अर्थात तो अन्य प्रकार से दिखता है उसको कहा जाएगा विवर्तन अतात्विक अन्यथा भाव अर्थात उसका कुछ बदला नहीं अन्य रूपेण दिखना तो यहाँ कहा जाएगा कि दोनों अलग अलग सत्ता होना पड़ेगा अगर समान सत्ता में है अलग रूपेण नहीं दिख पाएगा किंतु भिन्न सत्ता में होगा जैसे रजू और सर्प भिन्न सत्ता में भिन्न सत्ता होने से रजू का कुछ भी परिवर्तन नहीं होकर अन्य रूपेण दिखना तो ये उपादान विषम सत्ता को कार्यापत्ति ऐसे आगे वेदांत परिभाषा ग्रंथ में को बताते हैं थोड़ा आगे अधिक विचार आएगा अभी हम लोग इतना जानेंगे कि जहाँ तात्विक परिणाम हो गया उसको कहेंगे मतलब तात्विक परिवर्तन हो गया अन्य हो गया वो परिणाम वहाँ फिर और पुनरावर्तन होना कठिन है और जहाँ तात्विक परिणाम नहीं हुआ किंतु तो अन्य रूप से दिखता है कहते हैं उसका पुनरावर्तन है क्या उसका तो कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं पानी, पानी का यहाँ क्या कहा जाएगा ना बिल्कुल जैसे मिट्टी घटो हो गया फिर हो गया समान सत्ता तो रहा व्यापारिक सत्ता दोनों में रहा तो किंतु मानना पड़ेगा कि बिल्कुल वही और नहीं रह जाएगा जैसे घटो एक बार मिट्टी घटो बन गया फिर उसको मिट्टी बना देंगे तो फिर कहेंगे वो एक बार जलने के बाद उसका थोड़ा सा तो गुना चला गया इस प्रकार की मानते परिणाम इसी प्रकार के ये साक्षात विश्वाकर चीति चीति चैतन्य स्त्रीलिंग से केवल कह के दिया तो केवला चिटी विश्वाकरेण साक्षात परिवर्तित साक्षात अर्थात और कोई सहकारी के बिना स्वयं ही भी बन जाते टीका में केवलाइट विशेषण पूर्वावस्था अपरित्यज अवस्थातर प्राप्ति लक्षण विवर्त उपादान एवं उत्तम केवला केवला विशेषण किसका दिया गया चिठी चिति, का चिठी तो केवल इति के विशेषण है न पूर्वावस्था अपरित्यज पूर्वावस्था को त्याग नहीं करके पूर्वावस्था में समाज कैसे होगा पूर्वा चा अवस्था सूत्र से समास होगा अच्छा विशेषणम विशेषण बहुलम तो एक पूर्वा एक अवस्था अवस्था हो गया विशेष्य पूर्वा हो गया उसका विशेषण तो विशेषणम विशेषयेण समास हो जाएगा विशेषणम विशेष्य के साथ समास को प्राप्त करेगा बहुलम पूर्वावस्था में अपरित्य अपरित में क्या सूत्र लगा सूत्र क्या लगा नहीं नहीं। मतलब हम परित्यज्य परित्यज्य में रहे हैं। परित पर सूत्र से आया तो से फिर ओतोधा विधि नहीं होगी त्याग बन जाएगा अच्छा ये परिचय जय क्या अर्थ कर, करना करके तो फिर क्या लगे समाज से नहीं पूर्व करके तो आप प्रत्येक हुआ नहीं हुआ हो गया ये सब धीरे धीरे स्वर्ण होना चाहिए करके मतलब अतीत काला क्रिया पूरा हो गया तो फिर तुवा हुआ तो हुआ पूर्वावस्था अपरित्यज्य अवस्थान्तर प्राप्ति लक्षण विवर्त उपादान एक पद हो गया पूर्व अवस्था को त्याग नहीं किया अभी अवस्थान्तर प्राप्ति अवस्थान्तर में कैसा समास है अन्य अवस्था, अवस्था अवस्था, अवस्था, अवस्था श्रीलिंग है अच्छा, इसलिए अन्य अवस्था अवस्थान्तर आगे तस्ती अवस्थान्तर प्राप्ति आगे लक्षण में प्राप्ति लक्षण कश्य अवस्थान आगे दिया विवर्तो तो। अवस्थान्तर प्राप्ति लक्षण लक्षण स्वरूप अवस्थान्तर प्राप्ति स्वरूप है जिसका किसका विवर्त का क्या करके कहते पूर्व अवस्था को त्याग नहीं करके अवस्थान्तर प्राप्ति करना ये लक्षण है जिसका किसी का विवर्त का उसी को विवर्तक कहेंगे पूर्व अवस्था का त्याग नहीं करता और नूतन अवस्था को प्राप्त करता है इसको को कहा जाएगा विवर्त तो आदमी तो इतना शांत तो है कैसा जैसे रुद्र रूप में से, से दिखे गए तो कहते ना कभी तो कहते हैं कि उसका जो वास्तव अवस्था अभी उस समय में कहते हैं क्षण भर के लिए कहते उसका वास्तव अवस्था हो तो परिणाम हो गया पूरा तो परिणाम हो गया था तो उस समय उसको कहेंगे आप ऐसा नहीं आप बहुत शांत है कहेगा अभी रहने दो अर्थात तो उस समय तक तो परिणाम लिया। अगर फिर बाद में आके कहेगा नहीं में तो नाटक तो था पर शिक्षा देना था ना इसलिए हम यू किया क्योंकि उसका विवर्त हुआ तो इस प्रकार से माना जाएगा तो पूर्वावस्थान अपरित्यज्य अवस्थान प्राप्ति लक्षण विवर्त ये विवर्त उपादानत्व अर्थात तो वो विवर्त का उपादान बनेगा जो कि अवस्था को त्याग नहीं करके अन्य अवस्था में दिख रहा है तो विवर्त उपादान तुम ये जो न्यायिक लोग होते है वैशेषिक लोग इनको कहा जाता है आरम्भवाद उनका पहले प्रलय समय में सब परमाणु अलग अलग, अलग रहेंगे परमाणु में क्रिया फिर दो परमाणु मिलने से त्यो का फिर आगे तीन जोणु को मिलकर के ऐसे वो बनेगा आरंभ होगा दो कपाल मिलकर के घट बनेगा वो घटो पहले नहीं, नहीं। था वो रोकेंगे घटो का आरंभ हुआ इसलिए उनको असत कार्यवादी कहा जाएगा कार्य पहले असत था ही नहीं वेदांति जैसे कहेंगे कार्य मिथ्या है वो कहेंगे मिथ्या क्या चीज है सद असत विलक्षण कहेंगे ऐसा कुछ होता ही क्या या तो सद होगा नहीं तो असद होगा था नहीं तो असद है तो असद है कहेंगे तो घट पहले नहीं था दो कपालो मिल करके उसमें समवाय संबंध है न, ना घटर रहा निकलो घटर और कपालो अन्य मानेगे नहीं मानेगे दोनों में क्या संबंध कहते हैं समवाय संबंध तो समवाय सम्बंध इसको कहते हैं वृत्ति नियामक संबंध इस संबंध से ये जो वह इसमें रहा वह इसमें रहा ये दोनों भिन्न होंगे एक हो जाएंगे जा। भिन्न होंगे जैसे घट भूतलो में रहा तो ये घट भूतलो अलग है नहीं है ए? इसको कहा जाता वृत्ति नियामक वृत्ति अर्थात विद्यमानता विद्यमानता का नियामक ये निश्चय करता है कि ये इसमें विद्यमान है वृत्ति नियामक संबंध जहाँ आएगा वहाँ दो पदार्थ होंगे इसी प्रकार की घट्ट भी समवाय सम्बन्ध से कपालों में रहेगा ये एक वृत्ति नियामक संबंध है इसलिए घट कपाल अलग होंगे केवल संयोग और समवाये संयोग और समवाय ये दोनों वृत्ति नियामक संबंध है और काली का संबंध को भी वृत्ति नियमों का संबंध लेते हैं यद्यपि उसको एक प्रकार की स्वरूप संबंध भी कह देते हैं वो भी वृत्ति नियामों न उपादान अर्थात ये उपादान जैसे मानते हैं अर्थात ब्रह्म जगत का उपादान जैसे नयायिक लोग मानते हैं इस प्रकार की आरम्भ उपादान आरंभ उपादान वो मानते है वो नहीं है और नापी परिणाम उपादन ये तो परिणाम उपाद संख्य लोग और लोग कहते हैं कि परिणाम होता है मिट्टी घटो बन गया कहते हैं कि मिट्टी में पहले घट था तो घटो था तो क्यों क्योंकि जल नहीं रख पाते थे तो फिर ये कुलाल को दंड चक्र व्यापार क्यों करना पड़ा अगर घटो पहले तो था संख्य लोग कहेंगे उसकी अभिव्यक्ति हुई पहले अभिव्यक्ति नहीं थी अभिव्यक्ति के लिए दंड चक्र व्यापार होता है यही जो अभिव्यक्ति हो जाना कहना कहते यही एक परिणाम हो गया तो एक कहेंगे कि वो मतलब विशेष परिणाम हो गया जो कार्य रूप हो गया और विशेष परिणाम नहीं हुआ सामान्य परिणाम हो गया जो कारण रूप रह गया सृष्टि प्रलय कहेंगे विशेष परिणाम सामान्य परिणाम इस प्रकार की रोक परिणाम मानते हैं परिणाम उपादान तुम इति बोध्यम ऐसे जानना चाहिए अन्य स्पष्टम श्लोक में बाकी जितना है वो स्पष्ट है अभी रज्जु सर्प का परिणाम उपादान हुआ ना उपादान उपादान हुआ नोक उच्चारण करेंगे आदि अभी चैतन्य जगत का किस प्रकार के उपादान हुआ या परिणाम उपादान अत्र अत्र हेतुं अर्थात जो चैतन्य जगत का उपादान हुआ इसमें हे तुम दर्शयन दर्शयन यहाँ क्या प्रत्यय हुआ प्रत्यय हुआ धातु क्या हो जाएगा दृश्य दृश्य दृश्य धातु धातु आगे कर देंगे फिर दृश्य को गुण हो जाएगा कैसे उससे तो नहीं होगा नहीं होगा सतरी नहीं हो जाएगा तो फिर पहले दर्शी बनाने पहले है, नीच करेंगे नीच करने से धातु क्या हो जाएगा दर्शी, दर्शी। अभी किस सूत्र से नीच करेंगे हेतु मत से दर्शयन का अर्थ एक हो गया पश्यन और हो गया दर्शयन दोनों में अंतर है अर्थात पश्यन बदती पश्यन शब्द का अर्थ देखता हुआ कहता है और दर्शयन बदती दर्शन का अर्थ दिखाता, दिखाता हुआ।, हुआ देखता हुआ दिखाता हुआ अलग है इसलिए जो दर्शन का है उसमें नीच लाए हेतु मत हेतु करता है। दर्शयन दिखाते हुए पूर्वोक्तम उपसंगरति जो पहले कहा गया था उसका उपस करते हैं पूर्वोक्तम में क्या समास होगा कर्मचार पूर्वम यद उत्तम तद उपसंगति अर्थात चैतन्य जगत का विवृत्त उपादान है इसका उपस करते है उपादानं उपादानं उपादानं प्रपंचोय उपादन नस्मा न न च इतरत् प्रपंचस्य विद्यते अयंचस्थितर क्या विभक्ति हो जाएगी प्रपंच प्रपंच का उपादन ब्रह्म से न विद्यते अन्यत अन्यत में तकार कहाँ से आएगा क्या बोले न हो अदादे पंचद्य ब्राह्मण अन्यत प्रपंच का उपादान नीतते तो फिर प्रपंच का उपादान क्या हो गया ब्रह्म किस प्रकार के उपादान विवर्त उपादान ये स्मरण जितना जितना हमको ये संस्कार बनेगा कि जगत का विवर्त उपादान है ये ब्रह्म और वो ब्रह्म हम ही है अर्थात ये जगत कल्पित है विवर्त उपादान जहाँ होगा वो वास्तव होगा ना कल्पित होगा तो ये हमको अगर जितना स्मरण रहेगा ब्रह्म जगत का विभूत उपादान है अर्थात ये जो दृश्यमान जगत ये सब कल्पित तो है ये सब संस्कार धीरे धीरे बढ़ने से जगत कल्पित तो है संस्कार जब धीरे धीरे दृढ़ होगा जिस घटना में पहले एकदम सट जाता था अभी उतना दूर नहीं सटेगा क्यों अभी नूतन संस्कार आ गया जगत कल्पित तो थोड़ी धीरे जाने के बाद तो स्मरण हो जाएगा अरे ये कल्पिता तो के पीछे चल रहा है हाँ हो गया ठीक है बाद में मिलेंगे वैक हो जाएगा और उसमें जाएगा नहीं तो ये सब लाभर्ता संस्कार जितना जितना बनेगा क्या जगत कल्पित तस्मत अयम सर्व प्रपंच में क्या सूत्र के मतलब क्या समाचार अयम सर्व प्रपंच ब्रह्म एव अस्थि ये ब्रह्म ही है ये नहीं है यस्मत प्रपंच से आकाशादी देहा जगद्बिस्तर से ब्रह्मणो मायासबला चैतनदरमाणुवा यदवा प्रकृतिण विशेष नीयकि आकाशाद आकाश आदि में कैसा समास कहेंगे आकाश आदि कश्य प्रपंच में देह, दे दे तो दे देहा देह, आदि यश कश्यप प्रपंच देह आदि यश देह देह देह देहो अंतो देहो अंतो यश अर्थात आकाश से लेकर के देह पर्यंत ये सृष्टि होता है तैतरीय तो उपनिषद में उसी प्रकार की कहा गया अन्न, अन्न स्वयं पुरुष अन्न रसमय पुरु देखा ये सृष्टि यहाँ तैतरी उपनिषद में कहा गया अभी आकाश आदि जो है देहांत तो हुई है प्रपंच प्रपंच है इसलिए आकाश आदि देहांत तो में क्या समझते कर्मधारे और का जो का है वही मावसाना है है तो, तो वहाँ कर्मधार्य हुआ है वहां तो अलग अलग कादयो मावसाना कर्मधारा कर देना अलग रखे है वहाँ अलग रखे हैं, समाज भी कर सकते थे कि आरंभ हो रहा है इसलिए कितना समास करके फिर कठिन कर देंगे इसलिए अलग अलग रख दे प्रपंच आकाश आदि देहांत यही है जगत विस्तार तस्मा तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत आरम्भ हुआ फिर अग्नि आकाशादापृ पृथ्वी औषध अन्न अन्नात पुरुषः पुरुष अर्थात देख तो ये जगत का विस्तार हो गया ये जो जगत का विस्तार हुआ विस्तार इसमें क्या धातु है भिस्तार। भिस्तार। भिस्तार। तनु से कैसे क्या उप अच्छा यहाँ स्त्री दीर्घ रिगर वाला है ना स्त्री अच्छा स्त्री अच्छा बन विस्तार ब्राह्मणों श्लोक में कहा ब्राह्मणों न अन्यत तो ब्राह्मणों का अर्थ माया सबलाया माया सबल सबल विशिष्ट माया विशिष्ट चैतन्य ये माया विशिष्ट चैतन्य को क्या कहते हैं ईश्वर ईश्वर से ही जगत की सृष्टि होते है चैतन्यत इसलिए इससे अन्यत कोई उपादान नहीं है कह दिया ब्राह्मणों अन्य उपादान नहीं है ब्राह्मणो अन्यत कौन है कहते परमाणु व नया वैशेषिक लोग है परमाणु जगत का उत्पादन प्रकृति वा प्रकृति जगत का उत्पादन ऐसा कौन कहेगा सांख्य प्रकृति कहते हैं ऐसा कोई उपादन कारण विशेष नीत अर्थात तो परमाणु अथवा अर्था सांख्य का ये जो प्रकृति ये सब जगत का उत्पादन नहीं है फिर जगत का उत्पादन कौन हो <coughs> गया माया विशिष्ट माया विशिष्ट शैक्षण है ये तो अर्थात पहले कह दिया ब्रह्मो ब्रह्म हो गया विवर्तो उपाधान किंतु माया सबला अर्थात तो माया सबल चैतन्य होकर के ही परिणाम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म विवर्तो उपादान हुआ माया को साथ में लेगा क्योंकि माया में अगर हम बिल्कुल बुद्धि में नहीं रहेंगे तो विवर्तो उपादान होगा ही कैसे नहीं हो पाएगा तो विवर्त उपादान होने के लिए भी जैसे कहते हैं रज्जु सर्प का विवर्तो उपादान हुआ किंतु बीच में अज्ञान आता है नहीं आता है आता है अज्ञान को द्वार कहा जाएगा जैसे व्यापार कहते हैं ना कुठार उद्यमन उद्यमिपातन छिदिक्रिया इसी प्रकार की ब्रह्म माया आगे जगत ब्रह्म विवर्त उपादान हुआ किंतु माया तो यहां द्वारा को यहाँ द्वार रूपेण ले रहे हैं विशिष्ट मान लेंगे कहते हैं इस प्रकार नहीं आप कहेंगे कुठार उद्यम निपातन विशिष्ट इस प्रकार मानेंगे तो ईश्वर हो गया किन्तु कहेंगे ना कुठार कुठारा है उद्यम निपातन उद्यम निपातन अलग है हमारा बुद्धि में दो अलग पदार्थ चल रहे हैं कहते तब तो ये विवर्त उपादान ब्रह्म होगा माया को लेना पड़ेगा सबल विशिष्ट चित्रित सबलोकार चित्रित विशिष्ट क्यों हेतु देते है तस्मात आत्मन आकाश सम्भूत इत्यादि सूते है तैतरीय कहते है आत्मा से आकाश तस्मात हेतु रीति जो श्लोका उत्तरार्ध ने दिया तस्मात अयम सर्व ब्रह्म है तस्मा दही हेतु कि माया विशिष्ट चैतन्य मतलब चैतन्य माया को द्वारा बना करके जगत का उपादान बना स्पष्टम ये स्पष्ट उच्चारण करते ओ शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्य वंदे